और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रणाली चौहान चालके इनसे बातें होगी और दोनों ही डेंटिस्ट हैं और काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज हम लोग अपने दांतों को मजबूत करने के लिए या उन्हें सुंदर बनाने के लिए उन्हें स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या हो सकता है उस विषय पर बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर रोशनी और डॉक्टर प्रणाली का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू <laughs> जी बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने में और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपने दांतों को स्वच्छ रखने के लिए ख़ास डॉक्टर लोग क्या बताएंगे ये सोच रहे होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रणाली चौहान आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं और कितने समय से इस मेडिकल फील्ड में आप हैं हेलो मैं डॉक्टर प्रणाली चौहान एक्चुअली मेरा बदलापुर मुंबई में क्लिनिक है मैं पिछले पाँच सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ वहाँ पे अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ बातें हाँ मैं मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ रत्नागिरी से हूँ वहाँ पे और नहीं। वहाँ पे थाना में मेरा ससुराल है अच्छा न्यूली मैरिड है सो और वहाँ पे प्रैक्टिस करते करती हूँ पाँच सालों से चल रहा है मेरा प्रैक्टिस अच्छा अच्छा ओके okay. आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रोशनी से बात करते हैं रोशनी आपने रोशनी बारे में डॉक्टर कोटियन आ, मैं फोर इयर्स से बदलापुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ जी मैं साउथ इंडियन हूँ बदलापुर में स्टे फ्रॉम लॉन्ग टाइम अच्छा गांव मेरा कर्नाटक है अच्छा अच्छा तो बदलापुर में कौन कौन है आपके साथ में हाँ मेरी मम्मी मेरे भैया और मैं अच्छा पूरा परिवार आपके साथ में है इस पेशे में कितने समय से आप काम कर रहे हैं फोर इयर्स से अच्छा चार साल हो गए आपको <laughs> और कैसा फील मुंबई हो टू थाउजेंड फोर्टीन अच्छा इस फील्ड में आने के लिए किस से प्रेरणा मिली आपको एक्चुअली मैं खुद ऐसी नहीं आना चाहती थी मेरे पापा चाहते थे की डॉक्टर होना चाहिए अच्छा अच्छा इसलिए मैं डॉक्टर हुई हूँ अगर आपको पापा नहीं कहते तो आप क्या बनते फिर मैं अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं बातें करेंगे आज दांतों के बारे में क्योंकि दोनों डॉक्टर जो है डेंटिस्ट बैठे हैं उनके साथ हम लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो पहला क्वेश्चन प्रणाली जी को पूछना चाहूँगा दाँतों में जैसे तकलीफ़ न होने के लिए क्या करना चाहिए किस तरह से उनका केयर कर सकते हैं उसके बारे में बताइए देखिए जैसे कि शरीर के सारे अंग हैं वैसे ही दांत ही दांत भी एक और एक अंग है जी, जी, जी. जैसे शरीर का तो उसको भी उसी तरह से ट्रीट होना चाहिए दांत छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग <laughs> नज़रअंदाज कर दे ऐसा है तो कैसा होता है हमारा शरीर किस वजह से अच्छे से चलता है ताकि उसको अच्छे से खाना मिले तो खाना किस तरह से अंदर जाना चाहिए अच्छे से चबाने के बाद ही नहीं, नहीं, तो अगर चबा के अच्छे से जाएगा तो ही पचन होगा और तो ही हमारा हेल्थ रहेगा नहीं, नहीं, तो अगर वैसे है तो इसलिए चबाने के लिए अच्छे से आपको दांतों की बेहद ज़रूरत है तो दांतों का महत्व उस तरीके से हमको समझना चाहिए दांतों को अगर अच्छा रखना चाहिए तो आपको दिन में दो बार ब्रश करना ही चाहिए जैसे कि सुबह हम लोग करते ही है लेकिन रात को भूल जाते हैं रात पर... को नेचुरल नहीं करते <laughs> <laughs> वही वही होता है तो रात को ब्रश किस लिए करना चाहिए ताकि जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो वैसे ही मुंह में रहता है और बीच में हम लोग जब टाइम जब पाँच छः घंटे सोते हैं तो उस टाइम में जो दांतों में तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती है क्योंकि तभी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको टाइम मिलता है कुछ ना कुछ करने के लिए दांतों का <laughs> <laughs> ऐसा है तो दो बार ब्रश करना चाहिए फिर आप जब भी कुछ भी खाते हैं जब भी तो आपको कुल्ला करना बेहद ज़रूरी है तो आपके वैसे भी वो फ्लश हो जाएंगे जो छोटे छोटे माइक्रोवेवस रहेंगे वो फ्लश हो जाएंगे और आपको फ्लॉस करना चाहिए ब्रश करने के बाद वो भी उससे भी आपका मैंटेनेंस रहता है अच्छा जैसे फ्लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कैसे वो एक आपको थ्रेड जैसा रहता है जो आपको यूजुअली नॉर्मल फार्मेसी में मिल जाता है अच्छा, जो आपके दांतों के बीच की सफाई करता है हुँ, हुँ, हुँ. वो आपको जस्ट थ्रेड आपके दांतों के बीच से पास करना है और उधर से जो जो कुछ भी फंसा है वो निकालना है अच्छा अच्छा इट और हर छे महीने में आपको डॉक्टर के पास जाके आपका चेकअप करके लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपके मुंह में क्या तकलीफ है क्यूँकी छोटी छोटी चीजें होती है वो तभी कर दे तो अच्छा रहता है आगे की तकलीफ बढ़ाने से और ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है उससे ऐसा है और आप पे खाने में भी आप जो चिपकने जैसी या मीठी चीज़ें रहती है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और जो जैसे कि हम लोग तंतुमय पदार्थ बोलते हैं जैसे ककड़ी रहता है गाज, नहीं, नहीं। गाजर रहता है पालक की सब्जी वगैरह सारी चीजें। जी वो वो सब खा सकते हैं उससे आपकी दांतों की हेल्थ रहती है ओके <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि इस तरह से हम दांतों की देखभाल कर सकते हैं थोड़ा सा केयर करना चाहिए और सवेरे तो हम लोग सभी लोग दांत सफाई करते हैं लेकिन रात में बहुत ज़रूरी है जितना सवेरे ज़रूरी है उतना ही रात में भी ज़रूरी है तो ये दोनों चीज़ें जो है दो बार ब्रश करना ज़रूरी हैं और उसके साथ में हमने ये भी देखा कि जो खाना है उसको अच्छी तरह से चबा के खाते हैं तो ये भी एक दांतों को जो है देखभाल में आ जाता है उनकी मजबूती बढ़ती है और साथ में आप जो है सार युक्त या तरल पदार्थ जिसको कह सकते हैं ककड़ी खीरा वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये अगर खाने के पहले सलाद अगर आप खा लेते हैं चबा चबा के तो ये भी आपकी दाँतों को हेल्प करता है सुंदर रखने में मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर प्रणाली चौहान ने बताया आशा करता हूँ और सभी इस बात को समझ रहे हैं तो अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर रोशनी के पास जी हाँ रोशनी कैसे हैं आप ठीक और मैं चाहूँगा कि एक और सवाल है जैसे कि कई बार होता है कि हमारे दाँतों में सड़न हो जाते हैं कभी दाँत गिर जाते हैं अचानक से टूट जाता है अचानक से रात में बहुत दर्द होता है तो ये सब चीज़ें जो है दांतों में कभी कभी ब्लैकिश आ जाता है सड़न पैदा होता है तो ये क्यों होता है सडन पैदा दांत में होने के कई कारण होते हैं जैसे कभी हम लोग खाते हैं चिपकेले पदार्थ वो जब दांत में जाके जैसे हम लोग डॉक्टर ने बताया ब्रश नहीं करते रात को तो काफ़ी लंबा टाइम मिलता है तो वो दांत में जो जाके चिपकता है खाना, वहां है खाना एसिड रिएक्शन होता जंतु जाके बैठते हैं रिएक्शन करते हैं और दांत में खड्डा बनाता है एक बार दांत खड्डा हुआ तो फिर वो दांत कमजोर होने लगते हैं तो धीरे धीरे दांत टूटते हैं जैसे ही सडन नसों के पास गया तो दुखना चालू हो जाता है दर्द चालू हो जाता है मतलब लोगो को कंप्लेन चालू हो जाता है जितना वो सडन नीचे जाएगा नसों के बाजू में जाएगा उतना लोगों को समझ में आएगा और जितना ऊपर रहेगा उतना वो काला काला दिखेगा इनिशियली अच्छा, बिगिनिंग अच्छा, उसका अच्छा। काला दिखने से होता है तो उस, उसी टाइम पे अगर हम लोगों ने देखा और भरवा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन वो जितना डीप जाता है उतना वो तकलीफ देता है और दूसरा कारण मतलब खान पीन की वजह से किसी लोगों के दांतों में ऑलरेडी उनके दांत वीक होते हैं जेनेटिक रीजंस के वजह से वो पेरेंट्स के वजह से होता है और कुछ लोगों को दांतों में मीठा खाने की ज़्यादा आदत होती है तो वो लोग दाँतों उनमें सड़न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ओके तो मीठा नहीं खाना चाहिए क्या <laughs> ऐसा जरूरी नहीं लेकिन मीठा नहीं। खाने के बाद खुल्ला करना इज द मेन थिंग और ब्रश करेंगे तो वो बेटर रहता है अच्छा अच्छा तो मीठा खा लिया तो, तो आपको ब्रश करना है और कर, खुल्ला करना अच्छा, खाने अच्छा। के बाद खुले की आदत बेस्ट होती है उसे सडन और जो खाना चिपका हुआ है वो एटलीस्ट जाता है खाने के बाद चलिए तो बात समझ में आ गया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपने दांतों में सड़न या उसे कमजोर ना होने दे तो इसके लिए खाने पर ज्यादा ध्यान देना है और अगर मीठा खाते हैं खास करके मीठा ज़्यादा खा लेते हैं कभी कभी तो उसके बाद आपको जरूर ब्रश करना चाहिए खुला करना चाहिए जिससे कि आपकी दांतों में मजबूती बनी रहे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और रात में भी ब्रश नहीं करते हैं, तो मुश्किलें तो आएगी और कभी कभी लगता है कि अचानक रात में ही दर्द हो जाता है <laughs> <ताका laughs> बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो होता है एकदम से बोले अब क्या करें रात में ना डॉक्टर वो पोजिशन की वजह से होता है उसके भी कारण तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि आप रात को दांतों को सफाई करके मसाज करके आपको सो जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो रात में बहुत मुश्किलें आ जाती हैं और जिससे दांतों की कमज़ोरी बढ़ती है तो आइए आगे बढ़ते हैं काफी अच्छी बातें हो रही हैं दो डेंटिस्ट डॉक्टर हमारे बीच में बैठे हुए हैं आज के शो में और बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए रीड मोदन नाइनटी पॉइंट फॉर फैम सुनते रहो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 शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेने रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता विश्वास कमजोर है बोझ ममता तू ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत होना हम चले एक रस्ते हमसे भूल कर भी कोई भूत ना इतनी शक्ति हमें दे देता As come. सजा पाए अपने दिए की मौत भी हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे आने वाला वो कल ऐसा हो ना हम चले गए शक्ति हमें देना देता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में डॉक्टर रोशनी कोटियन हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणाली चौहान चालके हमारे बीच में है जिनसे बातें हो रही है एक बार फिर से उनका स्वागत है और आशा करता हूं आप सभी बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे आज के इस शो में हम लोग कुछ खास बातें डेंटल हाइजीन के बारे में बात कर रहे हैं दांतों को कैसे मजबूत और सुंदर बनाए रखने के लिए तो चलिए फिर से डॉक्टर प्रणाली जी से बात करते हैं सड़न हो तो क्या करना चाहिए सड़न को कैसे ख़त्म किया जाए इसके ऊपर आप अपने विचार जरूर सुनाइए आ, कैसा है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप हर छः महीने में अगर चेकअप चेक करके ले रहे हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपके दांतों में तकलीफ़ शुरू हुई है या नहीं तो अगर शुरू हुई है तो वो पहले ही टाइम पे अगर आप उसको निकाल के लेंगे उसको भरवा के लेंगे तो आपको तकलीफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी अगर वो सडन ऊपर के ऊपर है तो आपको दर्द नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते जैसे जैसे जाती है अंदर नस की तरफ पहुँच जाती है नस की तरफ पहुँच जाए तो आपको दर्द होता है अच्छा तो कैसा है कि अगर वो नस की तरफ पहुंच जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है आज के आज जैसा मॉडर्न एक डेंटिस्ट्री आ गई है जिसमें हम लोग रूट कनाल करके उसको बचा लेते हैं वो उसमें आपको दर्द भी नहीं होता है मॉडर्न टेक्निक्स मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिसमें तो आपको दर्द भी नहीं होता है लेकिन आपका नस का इलाज हो के वो दांत आपको बहुत टाइम तक चलता है नहीं, नहीं। मतलब वो आपका एक परमानेंट टाइप का ट्रीटमेंट हो जाता है उसका और अगर ऊपर के ऊपर है तो जस्ट आपको जाना है निकलवा के सिंगल सेटिंग में आपको भरवा के लेके जाना है तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं कुछ भी नहीं, नहीं। लेकिन वो मेंटेनेंस के ऊपर है कि आप वैसे जाके आप अगर करवा रहे हैं तो बेहद अच्छा है अगर कैसा है हम लोग कैसे सोचते हैं कि अगर दर्द करेगा दांत में तभी जाते हैं डॉक्टर हाँ, के पास तो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते दांत निकलवा के दीजिए क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं है नहीं। तो दांत निकलवाना ये एक ही चीज नहीं है आजकल ऐसा है कि आप जितना बचाओगे उतना आपको ज्यादा टिकेगा देखिए आर्टिफिशियली सभी चीजें रिस्टोर हो सकती है पर नैचुर और आर्टिफिशियल में फर्क तो रहता ही रहता है तो आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है सही बात है थैंक यू चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को जब भी दांतों में दर्द हो मुश्किल हो तो उस समय आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार होता है कि तुरंत हम लोग कहते हैं कि ठीक है दांत निकाल दो लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप रूट कैनल के बारे में जानते हो या दाँत बचाने की अगर कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है डॉक्टर प्रणाली जी ने यह बताया आशा करता हूँ आप सभी जब भी आपको दर्द हो तब डॉक्टर के पास ना जाएँ उसके पहले ही आपको जो बातें प्रिकॉशन की बताई है अगर वो करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है और कुछ चीज़ें जो हैं आप अपने पास जरूर रखिए इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए और अपने बच्चों को अपने परिवार वालों को इसके बारे में बताते रहिए ताकि ऐसी मुश्किल घड़ी ना हो कि रात में दर्द हो जाए आप डॉक्टर को ढूंढते रह जाएं और सवेरे रात निकाल के आ जाए तो ये चीज़ें ना हो आपके साथ में तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी तो आइए आगे बढ़ते हैं और सवाल मेरे मन में आ रहा है और डॉक्टर रोशनी कोटियन से पूछते हैं मुँह से जो बदबू आती है और मसूड़ों में खून निकलता है बहुत दर्द भी होता है और बदबू बहुत ज़्यादा आता है हम दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें और ये क्यों होता है जनरली देखा जाता है कि जो स्मेल आता है मुंह से उसके भी कई कारण होते हैं जैसे कोई उपवास रखता है किसी को सीवियर एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी होता है अच्छा हाँ हा, हा। तो ये तो फिजियोलॉजिकल मतलब जो हम लोग करते हैं उसके वजह से कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन के वजह से होता है जैसे हम लोग ब्रश करते हैं लेकिन ब्रश हर जगह नहीं पहुँच सकता कुछ एरिया में नहीं पहुँचता है जैसे जबान की तरफ से वगैरह हम लोग इतना ध्यान दे ब्रश नहीं करते हैं तो उस पोर्शन में जमा जमा होकर ऐसे कड़क ऐसे दांतों के बीच में और मसूड़ों के बीच में जमा हो जाता है जिसके वजह से मसूड़े हल्के पड़ने लगते हैं अपनी पकड़ छोड़ने लगती है दांतों के ऊपर से जिस वजह से वो डिपोजिशन जितना बढ़ेगा उतना स्मेल आना चालू हो जाता है क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है मुंह के अंदर हा, हा, हा, वो नेचुरल नहीं है जबकि जब वो नेचुरल नहीं है इस वजह से वो स्टिंग करने लगता है मुँह से ऑर्डर आने लगता है तो उसके लिए हम लोग समय समय पे सिक्स मंथ अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो साफ़ करके दे देते हैं <laughs> तो वैसा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और वो जैसे डिपोजिशन बढ़ते जाएगा उतना गम्स की पकड़ लूज और जितना गम्स की पकड़ लूज हो जाएगा उसमें ब्लीडिंग गम्स चालू हो जाता है क्योंकि ओ, अभी मसूड़े लूज पड़ गए हैं सूज रहे हैं तो उस वजह से थोड़ा ब्रश लग गया या कोई एप्पल खा लिया तो सूज, सूजन की वजह से वो ब्लीडिंग हो जाने लगता है तो इस वजह से वो मेनली होता है क्योंकि वो क्लीनिंग व्यवस्थित नहीं हो रहा है इसलिए तो एक सिक्स मंथ में डॉक्टर के पास जाएंगे सब दांत साफ करवाएंगे तो बेटर रहता है जितना पोजीशन बड़ा उतना हड्डी दांतों के आजू बाजू वाली भी गलने लगती है और दांत हिलने लगते हैं आगे जाके अच्छा, हाँ, तो ज्यादा अच्छा, कर हाँ, क्लीनिंग करेंगे तो दाँत कमजोर हो जाते हैं ऐसा भी ऐसे भी लोगो का मत है की डॉक्टर के पास में गई और मैंने क्लीन कराया उसके बाद दाँत हिलने लगे एक्चुअली उसका कॉज ये है उसका कारण ये है कि समय रहते उन्होंने साफ नहीं करवाया अगर वो समय रहते सिक्स मंथ में यरली एक बार एक क्लीन करवाते हाँ, हाँ, तो वो मसूड़े का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है नीचे बोन का जो लॉस हुआ है हड्डियों जो गलने लगी है वो जो रेशियो कम हुआ है उस वजह से वो हिलता है साफ करने के बाद अगर टाइम पे साफ करवाएंगे तो नहीं हिलता है दाँत इनफैक्ट वो प्रोटेक्टिव काम करता है अच्छा, और च्छा, वो वैसे भी रखेंगे वैसे ही तो लोगों को ऐसा लगता है वो कचरा है एटलीस्ट वो जो हाँ। <laughs> <laughs> बीमारी तो हाँ, ऐसे बोलते है की मुंह सिर्फ दाँत एक दांत होता है ऐसा नहीं है दाँत से शुरुआत होती है सारे अंदरूनी चीजों की प्रॉब्लम की हार्ट के इश्यूज़ लंग्स के इशूज जो भी है क्योंकि मुंह से ही सारे जंतु जाते, है। जाते हैं उसका केयर अच्छे से रखेंगे तो आगे कम होता है तो माउथ यूज कर सकते हैं हम और डॉक्टर के पास जाके वो निकलवा लेंगे तो हर सिक्स मंथ में इयरली एक बार करवाएंगे तो भी बेटर हो जाता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं शायद आपने भी कभी कभी डॉक्टर के पास गए होंगे ख़ास करके डेंटिस्ट के पास गए होंगे दांत के दर्द को लेकर या फिर सड़न को लेकर या फिर आपने सब चीज़ें देखी होगी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा प्रणाली जी आपसे कि आजकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और काफ़ी जो है विकसित हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बहुत नए आए हैं और डेंटिस्ट में भी काफ़ी जो है नई नई चीज़ें हम लोग सुनते हैं देखते हैं तो क्या नया टेक्नोलॉजी आए हैं जी जी जरूर अभी जो है जैसे कि मैंने पहले बताया रूट कनाल टेक्नोलॉजी रूट केल के लिए पहले की रूट कनाल जैसे करते थे वो हाथ से इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे अच्छा। अभी उसके लिए मशीनरीज आ गए है एक्सरेज भी है उसमें भी डेवलपमेंट हो गया है जैसे कि हम लोग फिल्म पहले यूज करते थे अगर आपने देखा रहेगा तो लेकिन वो भी अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है उसमें नहीं, नहीं। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग फिलिंग भी करते हैं पहले सिर्फ चांदी इस्तेमाल करते थे अभी दांत के कलर का भी सीमेंट आ गया है जो कि आपके हुबहूब आपके दाँत के शेड का रहता है उससे आप मतलब वो आपको पहचाने में भी नहीं आएगा कि आपका दाँत भरा हुआ है या फिर आगे के दाँत रहते हैं जिनमें भी आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते मतलब जैसे कि किसी किसी इसमें छोटा सा ही गैप रहता हाँ। है।, तो है।, अच्छा। है वो भरना है तो उसमें छोटे तरह के विनियर्स करके कैप केवर करने की रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो मुस्कुराने के लिए दाँतों की बेहद जरूरत है और उससे आपका लुक आपकी स्माइल से आप पूरे मतलब आप संसार में खुशिया फैला सकते हैं ऐसा है तो तो आप अगर मुस्कुराएंगे तो आपके दांत उसके लिए आपको बचाना बेहद ज़रूरी है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है नए टेक्नोलॉजीज के बारे में और डॉक्टर रोशनी जी आप बताइए कुछ और नई टेक्नोलॉजी आए हैं जैसे कि पीले दांत होते हैं और उनको वाइट करने के लिए क्या केमिकल यूज़ करना है या नेचुरली हम लोग कुछ ऐसा भी तरीका है जिससे हम लोग अपने दाँतों को वाइट रख सकते हैं मैंने काफी YouTube में चैनल्स देखे हैं इंस्टेंट दांत वाइट होना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है अगर हाँ। ऐसा करना जाए भी तो दांतों में इनैमल हार्ड कोटिंग होता है हाँ। वो नेचुरली भगवान ने दिया हुआ कोटिंग होता है जो हम लोगों को लीम्बू एंड ऑल मैंने देखा है YouTube में हाँ। क्लियरली मुझे भी याद नहीं है अभी तो हाँ, वो लगा के सोडा तो उससे क्या होगा आगे जाके पेशेंट को झंझनाट होगा तभी के लिए हो जाता है लेकिन बाद में तकलीफ चालू हो जाता है क्योंकि इनैमल जो लेयर है उसकी जो एमएम थिकनेस है वो कम हो जाती है झंझार जन चालू होगा फिर सड़न चालू होगा आगे जाके वो तकलीफदायक है वो करने की जरूरत है ही नहीं, नहीं। जो ब्लीच टेक्नोलॉजी आई है अभी नया नया टेक्निक्स आया है ब्लीच करने का वो भी देखा जाता है कि जरूरत है फिल्म एक्टर्स वगैरह जो मेनटेन कर सकते हैं उन्हीं के लिए डॉक्टर सेलेक्टेड केसेस को ही देते हैं ऐसे हर किसी को देने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि भगवान ने नैचुरल शेड हर किसी को दिया है अपने स्किन के वजह स्किन टेक्सचर के हिसाब से दांतों को दिया है उन्होंने नेचुरल शेड तो उसके हिसाब से मैं तो बोलूँगी जितना हो ब्लीच न करे अगर किया भी जाए ब्लीच तो वो टेम्प्ररी पीरियड के लिए होता है सिक्स मंथ या वन ईयर उससे ज़्यादा नहीं वो फिर नेचुरल शेड में आ जाता है और उससे थोड़ा और ज़्यादा पीला हो जाता है ओ, तो बेटर अवॉइड करें और करना ही है तो ओरल हाइजीन अपना जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत केयरिंग वे में करना कर पड़ता है ब्लीचिंग का डिसएडवांटेज भी सेंसिटिविटी है तो इसलिए थोड़ा आ, मतलब जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे करना चाहिए हुँ, वरना हुँ, आप हर छह महीने में एक बार सफाई करवा के ले सकते हैं तो ये बेटर है हाँ, वो <laughs> बेटर है <laughs> तो आपके चाय के वगैरह जो दाग रहते हैं ना जो ऊपर से लगते हैं हाँ, वो आराम से निकल जाते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर बातें जो है दांतों को कैसे मजबूत करें और डेंटिस्ट में नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो आए हैं उसके बारे में हमने सुना है आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है इजाज़त का तो जाते जाते मैं कहूँगा डॉक्टर प्रणाली जी हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप जैसे की मैंने बचपन से सुना है एक चीज की शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम धन संपदा तो आरोग्य धन संपदा है ये बात याद रखना चाहिए तो आरोग्य अच्छा रहेगा तो बाकी तो सब चीजें शुभ होंगी तो इसी वजह से आप फंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए थैंक यू सो मच आपका भी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को जरूर दें हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आरोग्य फर्स्ट है तो दांत भी उसमें इन्वॉल्व है तो दांत को समय रहते ही जल्दी चेकअप करवाइए और भरवा लीजिए मतलब आगे ट्रीटमेंट लम्बा भी नहीं जाएगा और दर्द भी नहीं होगा पेनलेस हो जाएगा रोशनी कोटियन और डॉक्टर प्रणाली चौहान जी बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके और आशा करता हूं हमारी श्रोताओं को भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन डेंटल के बारे में मिली होगी और आप सभी सतर्क हो जाइए और अपने दांतों के प्रति थोड़ा सा ध्यान अवश्य लें ऐसी शुभकामना करते हैं और आप सदा मुस्कुराते रहें चमकीले दांतों के साथ <laughs> <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दोनों डॉक्टर्स को जो हमारे साथ इस शो में जुड़े शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया।, शुक्रिया।, शुक्रिया।, शुक्रिया। तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात तब तक बने रहिए रेडियो मैदान के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर आते रहो गोपाल निर्गुण सुमरे बिन हमरा नहीं सुे बिन हमरा नहीं बिन हमरा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 तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो में पुजियारे ओ पाल हे निर्गुण नारे तुम रे बिंद हमारा